सोनक जी कितने ज्ञानी थे सोनक जी महाराज कितने ज्ञानी थे लेकिन सोनक जी कहीं भी चरित्र में उठाकर देख लो कि सोनक जी महाराज जी को श्रोता ही कहा गया है कथा का श्रोता कहा गया है सोनक जी को कथा का वक्ता कहीं नहीं कहा गया है वक्ता ही नहीं सकते जाद उनकी परंपरा में नहीं होगा वक्ता तो ये बड़ी जोड़े बारीकी की चीज होती है कि जो हमें शिक्षा लेनी है हां जिस महापुरुष पर कृपा हो जावे वो आपको कृपा दे सकते हैं तो ये हमें बहुत बड़ी शिक्षा यहां से लेनी चाहिए ब्रह्मा जी हमें शिक्षा दे रहे हैं प्रभु धन्य आपकी कथा और धन्य आपके कथा करने वाले क्योंकि कथाकार में कला होती है देखो कथा कोई भी कथा कर, क्या कहा सूत जी ने सूत जी ने पहले इस में कह दिया भाई जैसा वेद ने कहा जैसा सुखदेव जी ने कहा वैसा तो मैं कह नहीं सकता जितना मेरी बुद्धि ने लिया उसके अनुसार तो मैं ऋषि तुम्हें सुनाऊंगा साफ कह दिया उन्होंने तो भाई जैसा अभी मिसाल है कि प्रूपा जी ने जैसा कह दिया वैसा हम थोड़ी कह सकते हैं जैसा गुरु महाराज शिला भक्तिबाद जी ने कह दिया वैसा हम नहीं कह सकते जैसा हमारे पूछे व्यास गुरु श्री पराश्रम महाराज जी कर वैसा हम कह नहीं सकते हैं जितना हमारी बुद्धि ने लिया हम उसको वैसा ही लेंगे पर इतना पता लिया जहां है वो खानदानी लोग कहेंगे तो ये सारी चीज़ें क्योंकि कथाकार जो होता है उसके अंदर एक कला होती है कुदरती कला होती है देखो कथाकार एक तो शास्त्र की मत लेता है दूसरा आचार्य मत और तीसरा अपनी मत चल रही होती है इसलिए वो कथा को तोड़ मड़ोड़ कर क्या करते हैं क्योंकि उसके अंदर कला होती है कथाकार के अंदर वो कथा को ऐसा तोड़ मड़ोड़ मोड़ मोड़ कर कहेगा लोग पिघलने लग जाएंगे और भक्ति से जुड़ जाएंगे कंपनी कब चलती है जब उसकी मार्केटिंग होती है कि मार्केटिंग के बिना कंपनी नहीं चल सकती इसलिए मार्केटिंग करने वाले कोने वेद वेदव्यास जो अच्छी मार्केटिंग करेगा कंपनी अच्छी चलेगी तो यह हमें शिक्षाएं लेनी चाहिए कथाकार की बहुत मानता बताएगी व्यास गद्दी की बहुत मानता बताएगी चाहे पाँच साल का बच्चा हो या सौ साल का बूढ़ा हो व्यास की गद्दी ऊपर है और सदैव ही ऊपर रहेगी बोलो वेद व्यास भगवान की ये भी तो तारीफ करे ब्रह्मा जी धन्य आपकी कथा धन्य कथा करने वाले क्यों कथा करने वाले क्योंकि कथा करने वाला प्रचार करेगा तभी तो लोग धर्म से जुड़ेंगे तभी तो भगवान की भक्ति से जुड़ेंगे तभी तो उनके तो निम्रता आएगी तो ये धन्यवाद करते हेंगे भगवान ने सब देवताओं को सबको विदा कर दिया हम महाराज एक दिन भगवान ने अपने परिवारजनों को कहा देखो हमें ऋषियों का शाप लगा तो हमें कुछ यज्ञ आदि कुछ दान पुण्य तो करना चाहिए जिससे हम श्राप से क्या हो जाए मुक्त हो जाए तो भगवान ने सबको तैयारी में लगा दिया कि हम सब कहा जाएंगे प्रभा क्षेत्र एकांत में भगवान बैठे उधव जी दौड़े दौड़े आए उद्धव जी ने कहा प्रभो आप अपने धाम को जा रहे मैं आपके बिना रह नहीं सकता मैं भी आपके संग आपके धाम चलूँगा भगवान ने कहा उद्धव मुँह छोड़ ले मेरे चरण पादी का लेकर बद्रीनाथ चला जा उद्धव जी नहीं माने उस समय भगवान कृष्ण ने उद्धव जी के मुंह को दूर करने के लिए सुंदर महामुनि दत्तात्रेय को स्वामी जी के 24 गुरुओं की शिक्षा दी भगवान कृष्ण ने कहा हे hey, उद्धव एक समय यदु महाराज जी बैठे थे उन्होंने क्या देखा एक परम भागवत महापुरुष अपनी मस्ती में मस्त जा रहा उनकी दिव्य लीलाएं देख कर यदू महाराज जी प्रसन्न हो गए दौड़कर गए नमन किया ऋषि को और लेकर आकर हासन पर बैठा दिया तो कौन हुए मैं ऋषि बोलो दत्त भगवान की जय तो यदु महाराज जी ने दत्तात्रेय को जी से पूछ लिया कि आखिर वो कौन सा दिव्य ज्ञान है जिसकी मस्ती में हम मस्त रहते हो और सदैव मुस्कुराते रहते हो उस समय दत्तात्रेय को जी ने कहा कि हे यदो मैंने अपने जीवन में चौबीस गुरु बनाए और उन्ही चौबीस गुरुओं की शिक्षाओं पर मैं मस्त रहता हूँ तो उस समय जो है यथु महाराज जी ने कहा प्रभु कौन से आपके चौबीस गुरु आप मुझे बताइए तो यथु महाराज जी दत्तात्रेय जी से पूछ रहे थे और भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों महापुरुषों के माध्यम से कथा श्रवण कर कर किन्हें बता रहे उदव जी को बता रहे इन दोनों की कथा भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को कहा दत्तात्रेय जी ने तु महाराज जी को कहा और भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को कहा भगवान ने कहा उद्धव दत्तात्रेय जी ने सूर्य को अपना गुरु बनाया क्या से कितनी गर्मी हो रही थी आज तापमान बढ़ गया जितना गर्मी का तापमान बढ़ेगा उतना ही वर्षा होने के चांसेस होते हैं वर्षा होगी तो इसी प्रकार से जितना हमारे जीवन के अंदर दुख आएगा उतना ही सुख हमारे लिए तैयार होगा यह मैंने सूर्य से सीखा और उसे अपना गुरु बना लिया वो कहते ना कि सुख में फूलो नहीं दुख में झूलो नहीं प्राण जाहे मगर नाम भूलो नहीं मुरली वाले को मन से रिजाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मैंने सूर्य से सीखा और उसने अपना क्या बना दिया गुरु बना लिया पृथ्वी को अपना गुरु बनाया दत्त भगवान ने क्या सीखा पृथ्वी से हम कितना भूमि को कष्ट देते हैं ठोकते हैं चलते हैं खड्डा करते ठोकते हैं फिर भी बुरा नहीं मानती बर्दाश्त करती है कुवतें बर्दाश्त कैसे सीखा मैंने भूमि से और उसे अपना गुरु बना लिया इसलिए आपको भी भक्ति के अंदर कुवतें बर्दाश्त करनी ठोकने बजाने वाले बहुत मिल जाएंगे पर आपको भूमि के तरह कोते बर्दाश्त रहना आएगा यह मैंने उनसे सीखा और उन्हें अपना गुरु बना लिया पिंगला एक वेश्या थी अब जब तक वेश्या जवान थी अटारी पर खड़ी होती थी सच धचकर तो पुरुष दौड़े दौड़े आते थे पर आज वो बूढ़ी हो गई अब पुरुष ने उसको देखना ही छोड़ दिया आना तो दूर देखना ही छोड़ दिया ष्या ने विचार किया शायद मैं बूढ़ी हो गई हूं आज पता लगा क्योंकि आपको देखता भी नहीं है तो भेष्या ने विचार किया ये सब मेरे शरीर से प्रेम करते थे मुझसे प्रेम नहीं करते थे तो भेष्या ने कहा कि अब मैं ऐसे पुरुष से प्रेम करूंगी जो सदैव मुझसे प्रेम करते रहे तो भेष्या ने भगवान से प्रेम कर लिया भगवान भी दिग्ग पुरुष है जो वेश्या अपनी रात पुरुषों के चक्कर में काली करती थी आज खराटे बजाकर सो रही है कि तो दत्त भगवान ने इस वेश्या को अपना गुरु बना लिया हम आठ मास के पुतले हम शरीर से प्रेम करते हैं पर परमात्मा हमारी आत्मा से प्रेम करते हैंगे और जो ही हम जो हमारी आत्मा से प्रेम करने वाले हैं वही हमारे सच्चे पति हेंगे वही हमारे सच्चे मित्र हैं इसलिए वे हैं भगवान तो अपना गुरु बना लिया दत्त भगवान ने दत्त भगवान ने कबूतर को अपना गुरु बनाया क्या सीखा कबूतर से बहलिया शिकारी ने कबूतर के बच्चे को पिंजरे में बंद किया पहले कैद किया डोलती भी, ढूंढती भी, माँ आ गई छोरा कहाँ वो भी छोरे को मुँह देखकर फंस गई अब पिताजी आ रहे हैं ना छोरा नजर आ रहा है ना धर्मपत्नी नजर आ रही है तो देखा दोनों उसकी उसकी पत्नी और उसका बेटा कहाँ है बच्चा पिंजरे में बंद और वो भी खुद भी क्या हो गया उस पिंजरे में बंद हो गया ये मुंह ही हमको बंधन में बांधता है ये मैंने कबूतर को उस कबूतर से सीखा और उसे अपना गुरु बना लिया दत्त भगवान ने वायु को अपना गुरु बनाया बदबू हो गया रे पंखा चलाओ तो हवा क्या करती है बदबू को लेकर चले जाती है अरे जैसे हवा बदबू को लेकर चले जाती है ऐसे हवा खशबू को भी लेकर चले जाती हैगी तो दत्त भगवान ने उसे गुरु बना लिया इसका क्या अर्थ हुआ ना किसी की अच्छाई से मतलब रखो ना किसी की बुराई से मतलब रखो अपनी मस्ती में मस्त रहो ये मैंने हवा से सीखा और उसे अपना गुरु बना लिया दत्त भगवान ने ये जो मृग होता है ना हिरण इसको अपना गुरु बनाया भैलिया ने खूब धुंध भजाई हम धुन सुनकर क्या हुआ ये हिरण मस्त हो गया और फिर बाण चला दिया इसलिए ग्रामीण गीत ग्रामीण गीत किसको कहते हैं जीता था जिसके लिए जिसके लिए मरता था ऐसे गीत सुनोगे तो वो आपके बंधन का कटन बन जाएगा प्रेमी गीत दिलवर वाले तो मैंने हिरण से सीखा ऐसे ग्रामीण गीत सुनोगे तो हिरण की तरह मोहित हो जाओगे भैली आएगा क्या करेगा बाण मार देगा इसलिए कौन सा गीत सुनो जिसमें भगवान का चरित्र हो भगवान का नाम हो इसलिए वो हमें गीत सुनने चाहिए ये मैंने इस हिरण से सीखा अपना गुरु बना लिया समुन्द्र को अपना गुरु बनाया तत्व भगवान ने क्या सीखा समुन्द्र से कितना विशाल है समुन्द्र अपनी सीमा में रहता है और गंभीर रहता है बड़ा बनना बुरी बात नहीं है बनो बुड़े बड़े बनो पर अपनी सीमा में रहो सीमा को मत लांगना समुन्द्र जब सीमा को लांगता है न फिर सबको बुरा लगने लग जाता है तो मैंने किससे सीखा समुद्र से सीखा उसे अपना गुरु बना लिया दत्त भगवान ने पतंगा पतंगा जो होता है ना पतंगा ये जो परवाने होते हैं रोशनी के चक्कर में आते हैं आग को देख के तेरे खुश होते हैं वो आग ही उनका काल होता है इसलिए चमकते बड़े मिलेंगे आपको पर हर चमकते हुए सोना तो नहीं हो सकती है तो इसे चमकीलों के चक्कर में पड़ोगे ना है कौन है बनते क्या है ये आपके पतंग का नाच बन जाएंगे? इसे अपना गुरु बनाया दत्त भगवान ने और शिक्षा ले ली इससे भी दत्त भगवान ने मछली को अपना गुरु बनाया मछली को कैसे पकड़ते हो काटे के अंदर आंत या कुछ फंसाते हैं उसको फेंकते पानी में मछली बोलती है भोजन <laughs> वो बोलते मछली का कारण काल बन जाता है इसलिए हमें शुद्ध अच्छा साकार भोजन का सा भोजन खाना चाहिए कुरुरु पक्षी को अपना गुरु बनाया क्या सीखा कुरुरु पक्षी से बाज की तरह कबूतर एक, एक बाज कितना पक्षी है गोश का टुकड़ा लेकर जा रहा था सब पक्षी उसके पीछे लग गए अब उसने सोचा मेरे पीछे आ रही गोश के टुकड़े के पीछे आ रहे हैं जब उसने गोश के टुकड़े को फेंका तो सारे उसके पास से जुदा हो गए गोश के टुकड़े के पास चले गए तो दत्त भगवान कैसे देख रहे होंगे उसे अपना गुरु बना लिया जब तक आपके पास नाम पैसा है सब आपके पास होंगे और जब सब खत्म जय सीताराम सारे छोड़कर चले जाएंगे मेरे पीखा बालक को अपना गुरु बनाएगा अरे जैसे बालक हट कर दे पिता ये चाहिए बाप रोध होके दिलाई देगा इस तुम भी जगतनाथ प्रभु से हट कर लो प्रभु आपकी गोद चाहिए होता ना कि अक्सर बच्चे रोते हैं माँ सोचती है शायद खेलने के लिए बोरा ली माँ खिलौना देती है अब कुछ बच्चे तो चुप हो जाते हैं कुछ इतने ढीठ होते खिलौने से भी चुप नहीं होते हैं ये फिर माँ सोचती है शायद भूखा होगा दूध पिला देती हूँ तो कुछ बच्चे तो दूध पीकर चुप हो जाते हैं कुछ इतने ढीठ होते चुप ही नहीं होते दूध पीकर भी फिर अंत में माँ समझ जाती है गोद में आना चाह रहेगा और तो गोद में आकर खिल खिलाकर मुस्कुराने लग जाता है इसी तरह हमारी भी दशा यही है रो रहे भगवान मकान नहीं है दुकान नहीं है करी नहीं है छोकरी नहीं है ये नहीं है वो नहीं है रो रहे हैं इस तरह भगवान के भक्त भी रो रहे हैं तो भगवान के भक्त इसलिए थोड़ी रो रहे हैं कि हमें ये दब दे दो भगवान के भक्त तो प्रीतम प्यारे से मिलने के लिए रो रहे हैं तो मैंने किससे सीखा बालक से सीखा उसे अपना क्या बना लिया गुरु बना लिया हट कर लो हट कर लो प्रभु अब आपसे मिलना है आपकी गोद में आना मैंने बालक से सीखा आग को अपना गुरु बनाता तो भगवान ने क्या सीखा आग के अंदर लकड़ी डाल दो लोहा डाल दो कुछ भी डाल दो आग उसे अपने रंग में कर देती है अपने जैसा लाल कर देती है इस तरह तुम भी ये नहीं उसकी संगत में उसके रंग, रंग में रंगे उसके रंग में रंगे उसके रंग में रंगे नहीं नहीं सबको अपने रंग में कर लो और अपना रंग क्या है हरी रंग मैंने आग से सीखा कभी अपना स्वरूप नहीं भूलना चाहिए अपने स्वरूप को याद करना चाहिए रखना चाहिए और दूसरों को भी अपने जैसा बना देना चाहिएगा तीर की नोक बनाने वाले को गुरु बनाया क्या सीखा एक भैया तीर की नोक घिस रहा था बैंड बाजे बजाते हुए राजा की सवारी चले गई दत्त भगवान ने पूछ लिया कि आपके पास से कोई राजा की सवारी गई है उस समय भाई तीर की नोक वाले ने कहा कि मैं तो अपने काम में मस्त था मुझे नहीं पता उस समय दत्त भगवान ने उसे अपना गुरु बना लिया हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए उसकी छोरी उसका ये उसका वो क्या कर रहा है इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और जब हम अपने काम से मतलब रखेंगे हमारे पड़ोस में क्या ना हमको पता ही नहीं लगेगा और अगर हम बीबीसी बन जा तो पूरी दुनिया की रिपोर्ट आपके पास आ रही होगी। तो मैंने किससे सीखा ये तीर की नोक बनाने वाले से अपना शिक्षा लिया उससे अपना गुरु बना लिया सांप को अपना गुरु बनाया तो भगवान ने क्या सीखा सर्प को देखो बिल खोदा चूहे ना रे कौन राय साहब पर क्या मजाक चुहे भाई की बोले लीगल पे इधर से इस तरह सन्यासी को मठ मंदिर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए दूसरे के बनाए घर पर निर्भर है और आगे खिसक जाए कहीं अपना घर बनाएगा और कोई कब्जा करके बैठ जाएगा तो उसके बाद तो या तो हार्ट अटैक गया तो हार्ट फेल हो जाएगा इस चक्कर में कितने शिष्यों ने गुरुओं को मार दिया यही प्रॉपर्टी के चक्कर में कितने केस हुए हैं ऐसे तो आप हिसाब लगा लें इसलिए सन्यासी को मठ मंदिर के चक्र में नहीं पड़ना चाहिए सन्यासी को दूसरे के बने पर ही निर्भय रहना चाहिए वरना चूहे वाली मिसाल हो जाएगी खोदा करके से चूहे ने क्या रा चूहे की जो बोले निकल मेरे घर से मकड़ी को दत्त भगवान ने अपना गुरु बनाया क्या सीखा मकड़ी से ये शिक्षा दत्ता है गोस्वामी ने कि देखो मकड़ी अपना जाला बनाती है अपने जाले को समेट लेती है इस तरह भगवान संसार को बनाते संसार को समेट लेते हैं ये मैंने मकड़ी से सीखा इसी तरह से दत्त भगवान ने भृंगी भृंगी कीटन अक्सर दीवारों में खिड़कियों में कई कोने में छोटी सी मिट्टी टीला बन जाता है तो उसके क्या होता है कि एक कीड़ा होता है भृंगी वो एक कीड़े को पकड़ के लेकर आता अंदर अरेस्ट कर देता हैगा अब जिसको अंदर कैद किया हुआ है जो उस, उस उस मट्टी के टीले के अंदर है वो डरा हुआ है किसका चिंतन कर रहा है अरे भृगी ने मुझे कैद कर दिया भृंगी भ्र, ने मुझे कैद कर दिया भृंगी ने कैद कर दिया आने वाले समय पर वो ही आम कीड़ा भृंगी बनकर पैदा हो जाता हैगा। इसी तरह हमें भी सदैव किसका चिंतन करना चाहिए चिंतनम सदा हरि, चाहे भय से चिंतन करो या प्रेम से चिंतन करो या वेर से चिंतन करो पर चिंतन किसका करो भगवान का कंस ने भय से चिंतन किया भगवान ने उसका कल्याण कर, कल कर दिया कर दिया शिष्यपाल ने वेर से चिंतन किया भगवान ने उसका कल्याण कर दिया गोपियों ने काम से चिंतन किया भगवान ने उसका काम उसके अंदर क्या कर दिया कल्याण कर दिया अब चिंतन करना है किसका का चिंतन भगवान का होना चाहिए किसका हरेगा तभी कल्याण होगा भवरे को अपना गुरु बनाया तो भगवान ने क्या सीखा भावराज गुलाब से रस लेने जाएगा तो कल चमेली के पास कल चमेली तो परसों चंपा के पास परसों चंपा तो फिर जो भी हो तारा शारा जो भी फूल है उसके पास चला जाता है तो हर रोज एक नए फूल का रस लेता हैगा इसी तरह से क्यों कि अगर हर रोज एक ही फूल का रस लेगा तो फूल बोलेगा भाई मैं ही मिलता हूँ कब मेरी जान छोड़ेगा इसलिए हर रोज़ किसी के मेहमान बनोगे तो जय सी हो जाएगा इतनी बोलेंगे भाई क्यों हमारी कब जान छोड़ेगा निकले जाए इस तरह से हर रोज किसी की अतिथि मत बनो हर रोज किसी के मेहमान मत बनो हर रोज किसी के घर मत जाओ जो बनी बनाई है वो भी चली जाएगी तो मैंने भँवरे से शिक्षा ली आ जाए आप कभी आएंगे तो बोलेंगे अरे साहब हम तो तरस गए आपको देखने के लिए तो इसी में हमारी इज्जत थी हमें शिक्षा दी है किसने भंवरे ने तो ये हमें बता रहे कौन है भगवान था गोस्वामी जी अजगर को अपना गुरु बनाया था भगवान ने क्या सीखा अज और घर अज मतलब बकरा गर मतलब खाने वाला एक वक्त में एक बकरे को खा जाता है पर काम धंधा तो करता नहीं है तो कहते हैं अजगर करे ना चाकरी पंची करे ना काज दास मलोक जी कह गए सबके दाता राम सबके दाता है ना भगवान राम सबको देते हैंगे तो मैंने अजगर पर सीखा अजगर भगवान पर निर्भय रहता है फिर भी भगवान उसका आहार उसको देता हैगा इसलिए हमें भगवान पर निर्भर रहना चाहिए अब ऐसा नहीं भगवान पर निर्भर है तो नौकरी करना छोड़ दे मैं भगवान पर निर्भर का मतलब क्या होता है कि भगवान पर विश्वास हो और ये हाथ पाँव तो भगवान ने दिए इसको हिलाओ तो फिर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना कृपा हो जाएगी तो मैंने किसी कर से कहा से स्त्री को अपना गुरु बनाया कन्या को महाराज जिस लड़की की सगाई थी वो लड़की घर में क्या कर रही है काम कर रही है जिसकी सगाई थी तो लड़की की सगाई थी घर वाले तो कुछ बार किसी काम से गए हुए थे माता पिता जिसकी सगाई थी लड़की वही थी सगाई वाले भी आ गए अब लड़की सोलह सिंगार की हाथों में चूड़िया पीली धाम कूट रही थी छन छन आवाज आने लगी तो कन्या ने विचार किया अरे क्या कहेंगे कि जिसकी सगाई वही काम कर रही है तो उसने चूड़ियों को निकाल दिया एक चूड़ी साथ में ली और एक चूड़ी साथ में ली अब तो धमाके काम करने लगे तो हुआ क्या आवाज़ नहीं गई तो दत्त भगवान कैसे देख रहे होंगे उसकी इसी आधार पर उसे क्या बना लिया दत्त भगवान ने गुरु बना लिया चूड़िए क्या चन चन, मतलब चैप है छन छन मतलब चै पै च ज़्यादा संस्थाओं से जुड़ोगे ज़्यादा लोगों से जुड़ोगे आपने देखा होगा हमने तो वो देखा वो वाक्य हमने देखा कि दो चार जो है वो कमेडी की लगना बंद हो गई थी अब बीच में हम लोग एक बोले इसको नहीं बुलाना इसका हुक्का पानी बंद है एक ने कहा उधर नहीं जाना भाई हम उन सब की झंझटों में क्यों पढ़े हम बिंदास हम तो इधर भी जाए उधर भी जाए इसको भी बुलाए उसको भी बुलाए हमें किसी से लेना देना नहीं था क्योंकि हमने तो दत्तात्रेय जी की शिक्षा को पढ़ा था तो ज़्यादा कमेडियो को इनके चक्कर में पढ़ोगे वह आपको इसमें लटका देंगे इसलिए एक चूड़ी कौन है आप दूसरी चूड़ी कौन है साधु सब झंझे छोड़कर साधु का संघ कर लो ये चेह पे चेह पे सब क्या हो जाएगी बंद हो जाएगी मैंने कन्या से सीखा दत्त भगवान ने मधुमक्खी को अपना गुरु गुरु बनाया दत्त भगवान ने अच्छा तो मधुमक्खी से क्या सीखा बोले मधुमक्खी इतना विशाल छत्ता बनाती है होता क्या एक बहेली आता है सारे शहद को लेकर चला जाता जिसके दुख में सारी मक्खियां मर जाती है हाय पैसा हाय पैसा करोगे तो होगा क्या या तो हार्ट अटैक हो जाएगा या तो हार्ट फेल हो जाएगा बिल्कुल लूट के लेकर गया इसलिए कहते जितना दिया श्री राम ने उतरी मेरी ओकात नहीं ये कर्म है मेरे रामा का वरना मुझमें ऐसी बात नहीं है कि इसी तरह से दत्त भगवान ने अपना गुरु चंद्रमा को बनाया चंद्रमा से क्या सीखा बोले चंद्रमा घटता पड़ता नहीं है चंद्रमा की कलाए घटती बढ़ती है इस तरह से शरीर अंदर बैठे परमात्मा घटते बटते नहीं है हमारा शरीर घटता बढ़ता है ये मैंने चंद्रमा से सीखा और फिर दत्त भगवान ने आकाश को भी अपना गुरु बनाया कितना विशाल आकाश है कोई पिलर नहीं है किसी से जुड़ा नहीं है इसलिए बड़े बनो पर जुड़ो मत किसी से जुड़ोगे तो खींचा था चलती रहेगी ये मैंने किससे सीखा आकाश से उसे अपना गुरु बना लिया हाथी को अपना गुरु बनाया तत्व भगवान ने कैसे कहा काष्ट होती नकली हतनी उसके उसको देखकर ही हाथी बावरा हो जाता है और पीछे क्या जाल बिछा होता है फंस जाता है इसलिए ब्रह्मचारियों को लड़की तो दूर उसके फोटो से ही बचना चाहिए मना ये दशा हो जाएगी तो इस तरह से तत्व भगवान ने ये अपने गुरु बनाए इन गुरुओं की शिक्षा पर चलेंगे तो हम सबका क्या होगा कल्याण होगा और आगे भिक्षु गीत और ऐल गीत दो गीत सुनाया। राजा ऐल उर्वशी अफ्सरा के पति थे इतने बावरे हो गए उसके चक्कर में आगे चलकर जब राजा ऐल को वैराग्य हुआ कि जितना बावरा मैं उर्वशी के चक्कर में हो रहा हूँ इतना इतना बावरा अगर उस परमात्मा का हो जाता तो क्या हो तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया वैरागी जीवन बिताया और दूसरा भिक्षु गीत एक राजा थे दान पुनादी करते ही रहते थे पत्नी ने बच्चों ने सोचा ऐसे दान करेगा तो ये तो सब कुछ ही खत्म कर देगा हमारा क्या होगा निकाल दिया उसे राजा ने भिक्षु जीवन बिता लिया ऐसा वैरागी भिक्षु जीवन बिता दिया लोग थूकते थे मलमोत्र करते थे गाली गलोच देते थे पर किसी की परवाह न किए बिंदास मस्ती में घूमते रहते थे इस तरह से मोक्ष को प्राप्त कर लिया दो गीत सुनाए अपने पूजन आपके ध्यान के विषय भगवान कृष्ण ने बताया तो कैसे ध्यान करना चाहिए वो हमने पहले सब कुछ बता दिया है कि चरणों से भगवान का ध्यान होता है पहले चरणों से फिर पिंडी फिर जंघा और फिर मुक्का भगवान के ध्यान करना चाहिएगा इसके विषय में बताया अपने व्रत उपास के विषय में भगवान बता रहेंगे तो व्रत देखो यहाँ पर बड़ी शिक्षा अच्छी बताइए एकादशी का व्रत करना ये नियम है और दूसरा जब मेरे उत्सव होते हैं ना ये उद्धव जिसे मेरा प्रकट उत्सव आदि होता है उसमें व्रत करना इसके विषय में बता रहेंगे भगवान व्रतों के विषय में योग के बातें, योग के विषय बताए कैसे योग करना चाहिए कैसे मेरा पूजन करना चाहिए फिर भगवान बताते हैं अपने विग्रहों के विषय में आठ प्रकार के भगवान के विग्रह हैं जैसे सोने का हो गया चांदी का हो गया पीतल का हो गया और धातुमय हो गया और मट्टी का हो गया पत्थर का हो गया चित्र का चित्र का और ध्यानमय इस तरह से भगवान के आठ विग्रह होते हैं भगवान के ध्यान में भी भगवान का विग्र रहेगा पर यहाँ फाइबर प्लास्टिक आदि नहीं बताया जाएगा, इसलिए इन इन विग्रहों में हम प्राण प्रतीक्षा नहीं कराते होंगे क्योंकि इसमें देवता तो आते नहीं तो पैसे तंत्र शास्त्रों में आती में लिखा है कि उसमें क्या होते हैं कि जिसमें देवता जिस विक्रम में नहीं आते उसमें भूत प्रेत आ जाते हैं और वो लोग अपना पूजन करवा रहे होते हैं तो सब हमें शिक्षा लेनी चाहिए तो भगवान यहाँ पर बड़ा सुंदर ज्ञान दे रहे हैं फिर भगवान ने कह दिया कि मैं ही सबको जन्म देने वाला हूँ पालन करने वाला हूँ मैं ही सबका काल हूँ और मेरी शरणागति के बिना हे उद्धव कोई संसार से मुक्त नहीं हो सकता है मेरी शरणागति की अन्नता कोई संसार क्यों मैं ही सबको मुक्त करने वाला हूं, मेरा अन्यथा कोई संसार में मुक्त करने वाला नहीं है फिर जो है वो ब्राह्मण पूजन के विषय में बताया है भगवान ने ब्राह्मण पूजन के विषय में तो ब्राह्मण जो है ना श्राद्ध के अंदर एक कितना एक और विवाह कार्य के अंदर दो हो गया ज़्यादा ऐसी तो तीन कर दिया लेकिन ज़्यादा अधिक पाँच के विषय में नहीं बताया और यही मैंने आपको आगे मत्स्य पुराने से भी ये चीज़ें आपको मैंने वरा वामन पुराण से मैंने आपको बताया था कि कितने ब्राह्मण होने चाहिए जहाँ पर वामन अवतार का चरित्र आया था तो उसके विषय में भगवान ने बड़ा सुंदर बताया है श्राद्ध के विषय में बताया है कि श्राद्ध करने से क्या होता है पितृ क्षण से मुक्त हो जाते हैंगे और हमें अपने गुरुजन ऋषियों का पूजन आदि करना चाहिए इससे हम ऋषि क्षण से क्या हो जाते हैं मुक्त हो जाते हैं देवों का पूजन आदि करना चाहिएगा तो उससे हम क्या होते हैं अपने देव क्षण से मुक्त हो जाते हैंगे फिर पूर्वजों का आदि का करना चाहिए तो पितृक्षण से मुक्त हो जाते हैं तो ये सब चीज़ें भगवान ने बताई तीर्थ धाम की महिमा भगवान कृष्ण बता रहेंगे उद्धव जी को कि तीर्थधामों पर जाना चाहिए मेरे मठ मंदिर बनाने चाहिए भगवान के रहेंगे आचार्य को मेरा स्वरूप समझना चाहिएगा और कुएँ बनाने चाहिए भगवान कह रहे हैं कृष्ण जो उद्धव जी को कुओं का निर्माण करना चाहिए जल की व्यवस्था करनी चाहिए कि लोगों का कल्याण करना चाहिए भला करना चाहिए उनका सम्मान करना चाहिए बड़ों का बराबर वाले से प्रेम से मिलना चाहिए छोटों का आशीर्वाद देना चाहिए उनका ख्याल करना चाहिएगा तो सारी दिव्य ज्ञान भगवान क्या बता रहे हैं उद्धव जी को बता रहे हैं फिर भगवान कृष्ण ने बताया कि उद्धव मेरे भाई से इंद्र भरसा करता है मेरे भाई से सूर्य तपता है मेरे भय से नक्षत्र तारे आदि चमकते हैं मेरे भय से हवा चलती है मैं ही सबका काल हूँ मैं ही सबका पालन करने वाला हूँ और मैं ही सबका जन्म देने वाला हूँ इस तरह से उद्धव जी ने कहा प्रभु जो आपने अपना दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया उससे अब मेरा मोह दूर हो गया अब आपके कहे अनुसार मैं आपके चरण पाती का लेकर बद्रीनाथ को जाने के लिए तैयार हूँ तो उठाए महाराज उद्धव जी ने भगवान के चरण पाती का लगा लिया अपनी छाती से रखा अपने माथे पर और उद्धव जी महाराज जी द्वारका से बद्रीनाथ के लिए चले गए आज भी बद्रीनाथ पर गुफा के अंदर भगवान कृष्ण के चरण का विराजमान है पुलभक्त वत्सल भगवान की जय हम महाराज उदव जी तो चले गए बद्री का आश्रम की ओर और, और अब यहाँ जो है भगवान सब अपने पूर्वजों को लेकर नौका के माध्यम से प्रभा क्षेत्र में गए वहाँ खूब यज्ञ आदि किया खूब वरद आदि किया खूब पूजन किया पर हुआ क्या वारुणी मदिरा पी ली मदीरा पीकर सबकी बुद्धि खसका गई इसलिए हमारे पद्म प, पद्म प्राण में लिखा है कि जिस घर में गंगा जल है और वहाँ पर अगर मदिरा आ जाए तो आपके घर का गंगा जल अपवित्र हो जाता है ऐसी ऐसा बताए गए शास्त्रों के अंदर अच्छा देखो अब कुछ लोग देखो एक बात एक बात है ध्यान देकर सुनना अब कोई हरिद्वार से आया कुछ लोग बोलते ना कुछ कुछ मूर्ख जैसे प्रश्न करते हैं जल जरूरी गंगा नहानी है गंगा तो हर जगह मौजूद है ऐसा वैसा लोग भाषण देते हैं तो अब विचार करना गंगा कोई हरिद्वार से आपका मित्र आया गंगा जल लेकर आया अब प्याले में गंगा जल रखा ही है, और उस गंगा में कुत्ता मुँह मार दे तो आपको इस गंगा को पिएगा नहीं पिएगा क्या कहेंगे अरे तो आप पवित्र हो गया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 ये मन की तसली के लिए लोगों को उल्लू बनाने के लिए बातें नहीं करनी चाहिए कि भाई जब गंगा जी का जल लिया है वह इसी में पवित्र हो जाएंगे नहीं गंगा स्नान करना है ये हमारे शास्त्रों के प्रमाण है क्या कहा भगवान ने कि दिव्य नदियों में स्नान करना चाहिएगा जाकर तो हमें थोड़ी बनाती फिर इन नदियों को तो ये हमें शिक्षाएँ लेनी चाहिए तो विशाल होती है गंगा तीस तरह से हमें शिक्षाएँ लेनी चाहिए कि हमारा युवा के सबकी बुद्धि खसका गई लड़ने झगड़ने लगे कृष्ण बलराम जी ने रोका उनको भी धक्का दे दिया भगवान ने कहा अच्छा तो ऐसी रही उठाई भगवान ने ईरगा घास अब क्यों उठाई कृष्ण बलराम ने मैं उठाऊंगा तो सब उठाएंगे उठाकर उड़ा दे मारना रम कर दिया तो सब चले गए इस तरह सुखदेव जी कहते परीक्षित छप्पन करोड़ यदि वंशों में ब्रजनापज जी भजे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 और पुन पाताल में जाकर अपने फनों पर बलराम जी ने ब्रह्मांड को धर्म कर लिया बोल बलभद्र महाराज की जय अब महाराज भगवान कृष्ण वही प्रभा क्षेत्र में वृक्ष के नीचे टांग पर टांग धरे भगवान बैठ गए भगवान के पग के तलवे से दिव्य प्रकाश चमक रहा था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 कितने रूप में विराजमान थे चतुर्भुज रूप में बिराजमान थे मैं एक आपको बात बता दू ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है हमारे ही किसी गुरु भाई ने एक वीडियो शेयर कर दिया जिसमें लिखा है कि भगवान को बाण लगा भगवान की मृत्यु मृत्यु हो गई अर्जुन ने भगवान का अंतिम संस्कार किया वहाँ भगवान का दिल नहीं जला तो दिल बता दिया यहाँ वहाँ कुछ भी कुछ जो उन्होंने बताना आरम्भ कर दिया ये बात सुखदेव जी ने नहीं कही सुखदेव जी तो नहीं कह रहे सुखदेव जी तो कह रहे भगवान कृष्ण शरीर सहित गए और हमें इस बात को मानना पड़ेगा श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंध में जाते हैं तो देव ऋषि नारद जी ने क्या कहा था वेदव्यास जी को कि आपने क्या क्या लिख दिया कहीं अर्थ का अनर्थ कर दिया कौन कह रहे देव ऋषि नारायद जी तब ऋषि नारायण जी की कृपा हुई तो भगवान वेदव व्यास जी ने गुरुमुख हुए अपने गुरु देव की कृपा से देव ऋषि जी ने चतुर्श्लोक भागवत का अर्थ निकाला और अट्ठारह हजार श्लोकों का निर्माण कर दिया और उन्हीं वेदव व्यास जी ने किसको बताया भागवत अपने बेटे सुखदेव जी को दूसरों को क्यों नहीं शिक्षा दी क्या वेदव जी के पास शिष्यों की कमी थी क्या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 ऐसी बहुत सी वीडियोस आपको मिलेगी हमें उस पर निचलना आएगा और हमको ज़्यादातर ग्रंथ राज की बात और वैसे भी अट्ठारह पुराणों में छः सतोगुणी है छः रजोगुणी है छः तमोगुणी है और सबसे ज़्यादा हमें वेदव्यास वेद व्यास ग्रंथ भागवत भी सबसे ज़्यादा जो है न सबसे ज़्यादा जो सुखदेव जी भी कब कब प्रिय लगे सब वैष्णवों को जब भागवत को अध्ययन किया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 तो उन्होंने उस लोहे के टुकड़े को अपने पग में अपने चरणों में रख लिया कहा लगा चरणों में आँख में भी लग सकता था सर में भी लग सकता था छाती में भी लग सकता था चरणों में क्यों तो भगवान अपने भक्तों की जो भी प्रार्थना होती ना भक्त लोग चरणों में ही करते हैं और चरणों से ही भगवान का ध्यान होता है इस तरह से भगवान ने कहा तेरा कल्याण हो रोना धोना बंद कर जा शरीर सहित इस विमान पर बैठ कर स्वर्ग में चला जा शरीर सहित भगवान ने उन्हें अपने धाम में भेज दिया क्या हुआ बोले स्वस्थ हो गए भगवान दारुक दारूक भगवान के सारथी आए दारुक जी रोने चिल्ने रोने लगे प्रभु प्रभु अरे भगवान का रोना धोना छुड़ दे जा द्वारका में जा सात दिन में द्वारका पानी में डूब जाएगी तेरा कल्याण हो दारुक जी भगवान के जाने ही लगे तो क्या देखा कि भगवान का वो चमचमाता व दिव्य रत आकाश में उड़ गया भगवान के जो दिव्य घोड़े थे रथ के वह आकाश में उड़ गए भगवान का शंख चक्र कथा पद्म आकाश में उड़ रहा और उड़ते उड़ते अंतर ध्यान हो गया दारूक जी को तो भगवान ने कह दिया था जाओ द्वारका में जाओ और अर्जुन से कहते ना कि मेरी पत्नियों को लेकर कहा हस्तिनापुर चले जाए तो ये चरित्र आप सबने शवण कर लिया तो उद्धव जी चल दिए देवता एक ताक लगाकर बैठे सुखदेव जी कहते परीक्षित सारे देवता एक ताक होकर देख रहे हैं कि देखे तो सरि कृष्ण अपने धाम को कैसे जाते हैं और वही कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं अर्जुन मेरा जन्म मेरा कर्म दिव्य होता हैगा मैं भूत जानता भविष्य जानता वर्तमान जानता मैं सब जीवों को जानता पर मुझे कोई नहीं जानता तो जो कृष्ण को कोई नहीं जानने वाला वो क्या देवता कृष्ण को जानेंगे जो कि भगवान स्वयं के, के रहेंगे सुखदेव जी कहते परिक्षत देवता तो तांग ताँगते रह गए उस समय श्री कृष्ण से श्री कृष्ण के शरीर से प्रकाश निकला और शरीर सहित भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए बोले भक्त भगवान की जय तो शरीर सहित भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए अब महाराज भगवान कृष्ण के अपने धाम जाते ही कलयुग ने अपना पैर जमा लिया तो गर्ग संहिता के अनुसार भागवत के अनुसार तो भगवान जो है भागवत में प्रवेश कर गए तो एक रूप से अपने धाम और दूसरे से रूप से तीने हम वांगमय मूर्ति प्रतीक्षा प्रतीक्षारूपणिहरी ये स्वयं भगवान का वांगमय छोटा स्वरूप है तो भगवान भागवत में प्रवेश कर गए एक रूप से गर्ग संहिता के अनुसार ब्रह्मविध प्राणी के अनुसार एक रूप से भगवान वृंदावन चले गए और वृंदावन में जाकर यशोदा मैया नंद बाबा को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया उन्हें संसार से मुक्त कर दिया और जो भगवान अपनी गोपियों को लेकर आए थे राधा जी को लेकर आए थे उन सबको लेकर भगवान गोलू वृंदावन धाम चले गए बोले भक्त वस्तल भगवान की जय अब महाराज भगवान के जाते ही उसी दिन जब भगवान अपने धाम को गए तो रात्रि बारह बजे कलयुग ने अपना पैर जमा लिया अब कलियुग का वर्दन दिया जा रहेगा कलयुग में दोषी ही दोष है बहुत दोष है बहुत अपराधी पापी है समय पर अन्न नहीं मिलेगा भूमि अन्न नहीं देगी फल नहीं देगी तो कुछ यंत्रों के द्वारा जो है जीव उसे प्राप्त कर लेंगे और जब उस अन्न और जल को उस अन्न और फल को लेंगे तो जो स्त्रियां बच्चे वो जल्दी जवान हो जाएंगे जो पहले अट्ठारह में होते थे अब वो दस ग्यारह में जवान होने लग जाते क्योंकि वो जो यूरिया ना वो यूरिया का असर जो है हमारी बॉडी में सब हो रहेगा अपराधी होगे अपनी मनमानी करेंगे जगह जगह राजा बढ़ जाएंगे देव मूर्तियाँ रोएंगे आपस में लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे मरवा देंगे ये नहीं सोचेंगे इसका क्या होगा मरवा दिया जाएगा उस समय बार बार भुखरम आएंगे कहीं वर्षा होगी कहीं नहीं होगी बिजली कड़के की वर्षा नहीं होगी तारे टूटेंगी अवशकुन होगा मन घबराएगा लोगों के कच छोटे पड़ जाएंगे बच्चन हो जाएंगे बच्चे इस सारी चीज़ें भगवान क्या कर रहे हैं बता रहेंगे जब इस प्रकार से अधर्म होगा सुखदेव जी कह रहे हैं तो जब कलयुग की राजा परीक्षा चार लाख बत्तीस साल उम्र है बत्तीस हज़ार जब कलयुग के 800 साल रह जाएंगे उस समय उत्तर प्रदेश मुरादाबाद सम्बल नाम के गांव में विष्णु यक्ष नाम के ब्राह्मण होंगे और शाम के वक्त भगवान कल अवतार लेंगे बोलो कल भगवान की, की जय भगवान कल्कि के समय अधर्मी होंगे अधर्मी राजा होंगे भगवान कल्कि अधर्मी राजाओं की लीला को समाप्त कर देंगे <coughs> तो 800 साल तक भगवान लीला करते रहेंगे इसके बाद फिर पूर्ण भगवान सतयुग की स्थापना करेंगे हे परीक्षत आज भी बद्रीनाथ बद्रीनाथ के कल्प में देवपी और मरु नाम के राजा तप कर रहे हैं उनकी कुंडली जागृत है भगवान इन दोनों राजाओं को बुलाएंगे और तब भगवान सूर्य वंश चंद्रमा वंश की स्थापना कर देंगे तो सुखदेव जी कहते हैं अच्छा तो परीक्षित अपने राम चलते हैं हो गई कथा तो परीक्षा जीने का अच्छा तो आप जा रहे हो अब तक्षत नाथ काट तक्षत आएगा मुझे लेगा। उस समय परीक्षित महाराज जी को सुखदेव जी ने डाँट दिया ये कौन था दिन का सवेरा था तो उस समय सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जरा गढ़े में पानी तो भरो तो जैसे ही पानी भरा गढ़े में पानी भरा तो बोले क्या तुम्हें दिखलाई दे रहा है बोले हमें तो ये दिखलाई दे रहा है कि जो विशाल आकाश ऊपर है वो गढ़े में बोले फोड़ दे इस गढ़े को फोड़ दिया बोले क्या हुआ बोले वो आकाश पूरे उसमें चला गया तो राजन तुम परमात्मा के हंस हो तुम मरोगे नहीं परमात्मा में समा जाओगे परिक्षण महाराज जी गति हो गए प्रभु जैसा आपने मुझे यम नियम आसन बताया मैं वैसा ही करूँगा तो सप्ताह दिन था अंतिम दिन चल रहा था सप्ताह दिन का परिश्रत महाराज जी का तो परिक्षण महाराज जी वो योग साधना लगा कर बैठ गए थे सुखदेव जी के जाते ही और यहाँ जो है वो तक्षत ब्राह्मण के भेस में आया उस समय काश्यप गोत्री ब्राह्मण थे उनके पास ऐसी विद्या थी कि वो तक्षत के काटे हुए विष को ख़त्म कर सकते थे ठीक कर सकते थे तो उस समय दोनों की भेंट हो गई जंगल में चलते चलते ही रास्ते में तो उस समय तक्षत ने पूछ लिया ब्राह्मण को तुम कहाँ जा रहे हो बोले मैं काश्यप नाम का ब्राह्मण हूँ मैं परिक्षा महाराज जी के उस विशाल यज्ञ में जा रहा हूँ उसे जा रहा हूँ कि जब तक्षत उन्हें धसेगा तो मैं अपने मंत्र के द्वारा उन्हें जीवित कर दूँगा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 यज्ञ में जलना पड़ेगा तो सत्युग में श्राप दे दिया था रब तो कलयुग का आरम्भ हो गया तो इस तरह से जो है वो जन्मे जिन्हें सर्व यज्ञ करवाया सारे सर्व यज्ञ में ऋषि जो थे वो काले कपड़े पहन पहनकर बैठे थे उस समय सारे सर्व जलने लगे तो बोले भाई तक्षत क्यों नहीं आया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 बोला अच्छा यहां से आतंकवादी को पना देने वाला आतंकवादी खेला तो धक्का देकर अपने से भगा दिया। तक्षत आने लगा तो महाभारत के अनुसार जो है अस्थिक ऋषि आए थे अस्थिका ऋषि अस्थि का ऋषि जो है वो सांपों के भ जाता है क्योंकि महाभारत के, के आदि प्रभाव में चरित्र आता है कि जिस समय यह श्राप हो गया था उस समय सर्व बड़े चिंता मगन थे उस समय डुंड नाम का एक सांप था तो उसको कह दिया था भाई सांप से मुक्त कैसे होंगे कि तुम्हारी बहन का नाम क्या है जरुत करो, जारत जरुत करो ऋषि ऐसे करके नाम था जरत करो। इसी नाम का जो ऋषि होगा ना तुम्हारी बहन से विवाह होगा तब जाकर एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम होगा तो इनसे बच्चा पैदा हुआ था अस्तिक् ऋषि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 आउत दली जैसी तक्षत आने लगा तो तक्षत को का ठहर जा ठहर थेर जा ठहरा दिया उस समय जो है वो वरदान मांगा था कि इस यज्ञ बंद हो जाए तो इस तरह से लेकिन भागवत में लिखा बृहस्पति जी ने आके उस यज्ञ को बंद करवा दिया था तो कल्प का भेद जो है वो हो सकता है क्योंकि हल कल्प में ये लीलाएं होती रहती हैगी तो दोनों ही बात को हम सत्य कहते हैं अगर बृहस्पति जी ने भी यज्ञ को शांत कर दिया ये बात भी सत्य है और आस्थिक ऋषि ने इस यज्ञ को शांत करवाया ये बात भी ठीक है इस तरह से जन्म ने अपने यज्ञ को बंद कर दिया है जैसे परीक्षित महाराज जी श्रीमद् भागवत के श्रोता है ऐसे ही परीक्षित महाराज जी के बेटा राजा जन्म महाभारत ग्रंथ के श्रोता है इसीलिए कहते सर्प का भय हो तो उसे जन्म महाराज जी का नाम लेना चाहिए बोलो जन्म महाराज की जय तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है यह वर्धन दिया गया फिर आगे जो है वो श्री सूत जी महाराज जी कथा कहते हैं कि एक समय मारकंडिया ऋषि की इच्छा हुई प्रलय देखने की वह ध्यान मगनते ध्यान करते करते प्रलय में चले गए महाराज विशाल प्रलय का जल कभी इधर फेंक रहा कभी उधर फेंक रहेगा पानी ही पानी पानी ही पानी, पानी नजर आ रहा था उस समय क्या देखा मारकंड्या ऋषि ने कि बरगद के पेड़ के ऊपर अंगूठा चूसे एक बालक दिखलाई दिया कौन है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 दस लक्षणों से परिपूर्ण केवल भागवत हैगा। तो भागवत में दस लक्षण कैसे हैं पहला लक्षण है सर देखो भागवत का जो पहला स्कंद है और दूसरा स्कंद इसमें श्रोता वक्ता कैसे हैं श्रोता कैसे हैं वक्ता उनकी मानता के विषय में बताया गया है श्रोता कैसे हैं तो पहले स्कंध में परीक्षित जी का चरित्र वक्ता कैसे है तो दूसरे स्कंद के अंदर सुखदेव जी का चरित्र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 तो आपने पंचम स्कंध में देखा कि सात लोग ऊपर और सात लोग नीचे इसको कित चौथा पुराण का लक्षण है पोषण तो आपने छठे स्कंध में देखा क्या देखा कि अजामिल ने तो बेटे का नाम लिया पर भगवान की कृपा हो गई भत्ता सुर तो राक्षस शरीर के अंदर था फिर भी भगवान का भजन किया उनके ऊपर भगवान की कृपा हो गई इसको कहते रक्षा यानी कि पोषण पुराण का पंचम लक्षण है ऊती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 तो मंत्र जो है आप अष्टम स्कंध में आपने कथा को श्रवण किया कि सत्युग त्रेता युद्ध जो हजार मर्तबा घूमते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है और ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर चौदह मनुमाते हैं और हर मंत्र में भगवान का अवतार होता है तो यह पुराण का छठा लक्षण पुराण का सातवां लक्षण है वंश तो आपने श्रीमद भागवत महापुराण के नौवें स्कंध के अंदर सूर्य वंश और चंद्रमा वंश दोनों वंशों की कथा को श्रवण किया पुराण का आठवां लक्षण है निरोध श्री कृष्ण छह दिन के थे तब से भगवान ने देव धनादन राक्षसों को मारना आरंभ कर दिया इसको कितने निरोध और पुराण का नौवां लक्षण है मुक्ति क्या हुआ ग्यारहवा स्कंद के अंदर कितने उद्धव जी मोहित हो रहे थे तो भगवान ने दिव्य ज्ञान देकर उद्धव जी को मुक्त कर दिया तो दसवां स्कंद क्या है निरोध और ग्यारहवा स्कंद मुक्ति अब अंत में क्या हुआ कि जब सुखदेव जी ने कहा तो अच्छा तो अपने राम चलते तो परीक्षित ने क्या कहा तक्षत आएगा मुझे ढसलेगा तो तुरंत पुराण का दसवा लक्षण आ गया वो आया बारहवें स्कंद के अंदर हे राजन तू परमात्मा का हंस है तू परमात्मा का बेटा है तुझे काल क्या बिगाड़ेगा तू तो, तो उसी में समा जाएगा इसको कहते हैं आश्रया पुराण का दसवा लक्षण है वो है आश्रय तो ये है भगवत कृपा से पुराण के दस लक्षण आप दो मिनट के अंदर अट्ठारह पुराणों का प्राप्त कर लेंगे मैं पुराण का नाम और श्लोक संख्या कहूँगा और आपको जय में जय घोष करना है जोर में तो सबसे पहले है ब्रह्मपुराण जिसके दस हज़ार श्लोक है दूसरा पद्म पुराण जिसके पचपन हज़ार श्लोक है तीसरा तीसरा विष्णुप्राण जिसके तेईस श्लोक है और चौथा शिव पुराण जिसके 24,000 श्लोक हैं, पांचवा भागवत महापुराण जिसके 18,000 श्लोक हैं, छठा नारद पुराण जिसके 25,000 श्लोक हैं, सातवा मार्गण्य पुराण जिसके 9,000 श्लोक हैं और आठवा अग्नि पुराण जिसके 15,400 श्लोक हैं, नौवा भविष्य पुराण जिसके 14,500 श्लोक हैं, दसवा ब्रह्मविद्ध प्राण जिसके अठारह श्लोक है ग्यारहवां लिंग प्राण जिसके ग्यारह श्लोक है बारहवा वरा प्राण जिसके चौबीस हजार श्लोक है तेरहवा स्कंद प्राण जिसके इक्यासी हजार एक सौ श्लोक हैं, अच्छा सबसे विशाल जो है न स्क है सबसे विशाल जिसके इक्यासी हजार एक सौ श्लोक है चौथा तो, तो, वामन प्राण जिसके दस हजार श्लोक है पंद्रवा कुर्म प्राण जिसके सत्रह हजार श्लोक है सोलवा मत्स्य प्राण जिसके चौदह हजार श्लोक है सत्रवा गरुड़ प्राण जिसके उन्नीस हजार श्लोक है अट्ठारहवा ब्रह्मांड प्राण जिसके बारह श्लोक हैं तो ये हमें जो है अठारह सुनने का फल मुश्किल से एक मिलने ऋषि नदियों में गंगा श्रेष्ठ बोलो गंगा मैया की देवों में विष्णु श्रेष्ठ बोलो विष्णु भगवान की वैष्णवों में महादेव श्रेष्ठ बोलो हर महादेव की धामों में काशी श्रेष्ठ बोलो काशी धाम की इसी तरह पुराणों में ग्रंथ राज भागवत श्रेष्ठ है बोलिए ग्रंथ राज भागवत महापुराण की अब बारहवें स्तन के तेरवा अध्याय और 22-23 दो श्लोक अंतिम श्लोक है तो सब लोग मेरे पीछे जो है इस, इस श्लोक का उच्चारण करना भवे भवे यथा भगति पादयो तव जयते तथा कुरुषवा देवा ईशा नाता तव ना यथा प्रभु हे देवों के स्वामी आप हमें जन्मों जन्मों तक अपने चरणों की शुद्ध भक्ति का वर दे नाम संकीर्तनम यपा प्रणा शनम प्रणा महा दुखा शमना तम्र नमामि हरि परम मैं उन भगवान हरि को साधारण नमस्कार करता हूँ जिनके पवित्र नामों का कीर्तन सारे पापों को नाश करता है और जिनको नमस्कार करने से भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है तो इसी प्रकार से भगवत कृपा से और मेरे प्रिय मेरे बड़े भाई हरिदास प्रभु का बड़ा प्रेम रहा स्ने रहा और बड़ी विचित्र कथा ये विचित्र कथा ऐसी हुई कि पहले भी इसके छः सात दिन हमने निकाल दिए पूरी नहीं हुई और अभी भी जो है वो कम से कम ये दसवां ग्यारहवा दिन हमारा चल रहा है तो इसमें जाकर भगवान ने बड़ी कृपा करी तो उसमें कृपा ऐसी हुई कि श्रावण मास और पुरुषोत्तम मास दोनों की कृपा हो गई और एक वैष्णव की मुद्दास पर कृपा अरे कृष्णा तो कहने में कुछ अपराध हो गया तो अपना सेवक समझकर कर क्षमा कर देना और अंत में एक ही बात है कि, कि भगवान की कथा ना कभी पूरी होती है ना कभी अधूरी होती है जो सुनने में मिले उसमें आनंद लीजिए अपने जीवन को सफल बनाइए अरे कृष्णा